देवी भागवत स्कंध हिमालय के घर देवी का प्रागट किया तदनंतर पंचीकरण मार्ग से पांच स्थूल भूत उत्पन्न हुए उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं उन उपर्युक्त पांचों भूतों में प्रत्येक को दो दो भागों में बांट दिया गया फिर एक एक में थे चार चार भाग पृथक किए गए सबका एक इतर अंश था उसे जोड़ देने पर वे सभी पांच पांच भाग वाले बन गए वही कार्य रूप में परिणित होकर विराट देह बन गया और यही परमात्मा का स्थल देह है पांचों भूतों के सत्वांश से आदि पांच ज्ञान उत्पन्न हुई राजन परस्पर संबंध रही वृत्ति भेद से चार प्रकार वाला एक अंतःकरण उत्पन्न हुआ जब वह संकल्प विकल्प के उलझन में उलझा रहता है तब उस अंतकरण को मन कहते हैं जिस समय तो संशय रही सुनिश्चित वस्तु जानने की योग्यता प्राप्त होती है तब अंतकरण बुद्धि कहलाता है अनुसंधान वृत्ति के आने पर अंतकरण की चित्त संज्ञा होती है और स्वरूप में अहंकार वृत्ति उत्पन्न होने से इसी अंतकरण को अहंकार कहते हैं फिर प्रत्येक पंचभूत में जो राजस अंश थे उनसे क्रमशः तत् तत्कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई प्रत्येक इंद्रिय का परस्पर संबंध हो गया इसके बाद उन्हीं के राजस अंश से पांच प्रकार के प्राण उत्पन्न हुए प्राण हृदय में अपान गुदा में समान नाभि में उदान कंठ में तथा व्यान संपूर्ण शरीर में विराजमान हुए इस प्रकार पांच ज्ञान इंद्रिया पाँच कर्मेंद्रिया तथा बुद्धि सहित मन ये सत्रह सूक्ष्म शरीर के रूप में परिणित हो गए यही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहलाता है यो कारण सूक्ष्म और लिंग शरीर के रूप का वर्णन करके अब जीव और ईश्वर के विभाग का कारण कहा जाता है राजन उस समय जो प्रकृति नाम से विख्यात थी उसके भी दो भेद हैं माया और अविद्या शुद्ध तत्व प्रधान माया है और मलिन गुण प्रधान अविद्या जो अपने आश्रम में आने वाले की रक्षा करती है उसे माया कहते हैं उस शुद्ध तत्व प्रधान माया के साथ जो स्थित रहता है वही ईश्वर कहलाता है उस ईश्वर को पर ब्रह्म की पूर्ण जानकारी रहती है वह सर्वज्ञानी सबका उत्पादक तथा सब पर कृपा करने वाला है पर्वत राज मलीन में जो प्रतिबिंब पड़ा उसे जीव कहते हैं जीव में संपूर्ण सुख और दुख का भान हुआ करता है पूर्वोक्त तीन शरीरों से ईश्वर और जीव दोनों का संबंध है ये दोनों तीन नाम के अभिमानी होने से तीन कहलाते हैं कारण देहाभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है सूक्ष्म देहाभिमानी तेजस और स्थूल देहाभिमानी विश्व इसी प्रकार इस सूत्र और विराट पद से ईश्वर भी तीन नाम से प्रसिद्ध हैं प्रथम अर्थात जीव व्यक्ति रूप है और द्वितीय यानी ईश्वर समस्त देहाभिमानी माना जाता है वही सर्वेश्वर फिर स्वयं जीव जीवों पर कृपा करने के लिए नाना भोगों के आश्रयभूत इस विविध जगत को उत्पन्न करता है राजन वह ईश्वर मेरी शक्ति से प्रेरित होकर निरंतर कार्य करता है